बिदारण्यकोपनिषद शांक भाष्या अद्याय तीन ब्राह्मण नौ प्राण ब्रह्म के आठ प्रकार के भेद इदानिम प्राणस्य ताणच ब्रह्मण पुनरष्टधेद उपदेश्यते अब उस प्राण ब्रह्म के ही आठ प्रकार के भेद बतलाए जाते हैं पृथिव्यतन मग्नलोको मनो विद्या मनोज्योतिविता पुरुष विद्यात्मन परायण स वैवेदिता सैग्ञवलवा अहम तम पुषं सर्वत्म परायण जमाथ यीर पुष सव साकल्य तेवतेमृत मृतिच सा कल्य पृथ्वी है जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक दर्शन शक्ति और मन ज्योति संकल्प विकल्प का साधन है जो भी उस पुरुष को संपूर्ण आध्यात्मिक कर्म करण समूह का परायण जानता है वही ज्ञाता पंडित है याज्ञवल्ग तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो याज्ञवल्ग जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करण संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ यह जो शरीर पुरुष है वही यह है साकल्य और बोलो साकल्य अच्छा उसका देवता कौन है तब याज्ञवल्क ने अमृत ऐसा कहा पृथिव्य यतन आश्रय अग्निर्लोको योक यतन ने लोक पश्यती अग्निनाप्यर्थ मनोज्योति मनसा ज्योतिषा संकल्प विक्यम करोती य सोय मनोद्योति पृथ्वी शरीरोंग्निदर्शनों मनुषा संकल्पयिता पृथिव्यम पृथिव्य कार्यकरण संघात वाहन देव इत जिस देव का पृथ्वी ही आयतन अर्थात आश्रय है अग्नि जिसका लोक है इसके द्वारा अवलोकन करता है इसीलिए यह इसका लोक है लोक यती का देखता है अर्थात वह अग्नि से देखता है तथा मनोज्योति है जो मन रूप ज्योति से संकल्प विकल्पादि कार्य करता है वह यह देव मनोद्योति है तात्पर्य यह है कि यह पृथ्वी का अभिमानी कार्य कर्णसात्मान देव पृथ्वी रूप शरीर वाला अग्नि रूप दर्शन शक्ति वाला और मन से संकल्प करने वाला है यह एवं विशिष्टम वही तम पुरुष विद्यात बिजानी यात सर्वस्यात्मन कार्यकरण संघातस्य कार्यक्रन संघात आत्मन पमयन पर पराय मातृजुदेण क्षेत्रस्थनीयन बीजस्थनीय से पितृज्स अस्थि मज्जा शुक्रूप से परमयन करनात्मन से वैवेदता सैत्त वेत्ति सवैवेदिता पंडित सदित्यभिप्रायज्ञवल्क तम तमजानन पंडिताभिमी त्यभिप्राय जो ऐसे लक्षणों से युक्त उस पुरुष को संपूर्ण आत्मा का आध्यात्मिक कार्यकरण संघात रूप आत्मा का परम अयन जानी परम आश्रय जानता है अर्थात मातृजनित क्षेत्र स्थानी त्वचा मांस और रुधिर रूप से पितृजनित बीजस्थानी अस्थि मज्जा और वीर रूप का तथा तो इंद्रियात्मा का वह परम अयन है ऐसा जानता है वही जानने वाला है तात्पर्य यह है कि जो इसे इस प्रकार जानता है वही वेता यानी पंडित है हे याज्ञवल्क्य तुम तो उसे बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान करते हो ऐसा इसका अभिप्राय है यदि तद्विज्ञाने पांडित्यम लभन लभ्यते वेद अहम तम पुरुष सर्वस्थात्मन परायण यम्थ य कथयसी तमहम वेद तकलल्य वचन द्रष्टि यदि ेत्थ तम पुषं ब्रूहि किं विशेषण शुषु यद विशेषण स यवाय शीर पार्थिवांसे शरीर भव शीरो एष देवः य पृष्ठ ये साकल्य किंतुस्ती त्र वक्त विशेषणान्तर त तदव पृक्ष हे साकल्य यदि उसके विज्ञान से ही पंडित पांडित्य की प्राप्ति होती है तो मैं उस पुरुष को तो जानता हूँ तुम जिसे संपूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष का मुझे पता है यहाँ साकल्य का यह वचन समझना चाहिए यदि तुम इस पुरुष को जानते हो तो बताओ वह किन विशेषणों वाला है यागवल अच्छा वह जिन विशेषणों से युक्त है सो सुनो जो भी शरीर है शरीर रूप पार्थिवांश में होने वाले को शरीर कहते हैं अर्थात जो मातृजनित रूप है ये साकल्य वही वह देव है जिसके विषय में तुमने पूछा है किंतु उसके विषय में एक और विशेषण बतलाना आवश्यक है सो है साकल्य उसको कहो अर्थात उसके संबंध में पूछो स एवं प्रक्षोभितो इव प्रक्षो मर्षवश आहत्रर्दितव गज तारीर से यस्माष सा दैवते प्रकरणे विवक्षिता अमृतमिति होवाच अमृतमिति में यो भुक्त रसो मातृस् लोहित निष्पत्ति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 ऐसा इस प्रकरण में बताना अभिष्ट है साकल्य के किए हुए प्रश्न के उत्तर में वह अमृत है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा खाए हुए अन्न का जो रस मातृजनित लोहित की निष्पत्ति का कारण होता है वही अमृत है उस अन्न के रस से ही स्त्री में आश्रित लोहित निष्पन्न होता है उसी से बीज का आश्रयभूत लोहितमय शरीर बनता है आगे के अन्य पर्यायों का अर्थ भी इसी के समान है काम एवसतनम हृदय लोको मनोज्योति वै ते पुषम विद्यातर्वत्म परायण स वैभेदिता सैजवलद्वा अहम तम पुषं सर्वत्म पराय यम यवाय काम पुषा सद स्त्री इति स्त्रियवाच साकल्य काम ही जिसका आयतन है हृदय लोक है और मन ज्योति है उस पुरुष को जो भी संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करण समूह का परायण जानता है वही ज्ञाता है याज्ञवल्क तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो याज्ञवल्क जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य करण संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह काम पुरुष है वही यह है ये साकल्य और बोलो साकल्य उसका कौन देता है तब याग्ञवल्क ने कहा स्त्रिया काम एव यनम स्त्री व्यतिलाषा काम हा। काम शरीर हृदय लोको हृदय बुद्धिया पश्यम काम पुरषोध्यात्मी कामय तस् का दी स्त्री उच स्त्री तो ही कामस्य दीप्तिर जायते काम ही जिसका आयतन है स्त्री प्रसंग की अभिलाषा का नाम काम है अतः तात्पर्य यह है कि जो कामरूप शरीर वाला है हृदय जिसका लोक है जो हृदय यानी बुद्धि से देखता है जो भी यह काम में पुरुष है अर्थात जो अध्यात्म भी काम में ही है साकल्य इसका देवता कौन है याज्ञवल्क ने ऐसा कहा क्योंकि स्त्रियों से ही काम का उद्दीपन होता है विद्या रूप यक्षुर्लोको मनो ज्योति पुरष विद्यात्मन पराय स वैवेदिता सेवल्येदवा अहम तुषम सर्वत्मन परायपरायण जमा यशा वादी पुष्व दल्य सत्यमिति होवाच। साकल्य रूप ही जिसका आयतन है चक्षु लोक है और मन ज्योति है जो भी उस पुरुष को संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परायण जानता है वही ज्ञाता है हे याज्ञवल्क तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का अभिमान कर रहे हो याज्ञवल्क तुम जिसे संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परायण बतलाते हो उस पुरुष को मैं, तो मैं जानता हूँ जो भी यह आदित्य में पुरुष है वही यह है ये साकल्य और बोलो साकल्य उसका देवता कौन है तब याग्यल ने सत्य ऐसा कहा रूप्यतन रूपी शुक्ल कृष्णादी येवा सावादि पुरुषा सर्विण विशिष्ट कार्यमादि पुषा तस् का दें सत्यमति होच सत्यम चक्षुच्य चक्षुषो हद्हात्मत आदि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 आकाश आकाशे यतोत्र लोको मनो ज्योति वै तम पुरष विद्यात्मन पराय स वै वेदिता सैद्लवा सर्वस्यात्मनः तमशत्म परायण यमया एववायं श्रोता पुरुषः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 उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह स्रोत्र संबंधी प्रतिश्रुत पुरुष है यही वह है हे साकल्य और बोलो साकल्य उसका कौन देवता है तब ने दिशाएं ऐसा कहा आकाश एवं येवायम श्रोत्रे भव श्रोता तथापि ततिश्रवण वेलाया विशेष तो भवती थी। प्रातिशुतक तस्य का देवते देवतेति दिशा होवाचा दिग्भ्यो यशावाध्यात्मिकों निष्प्यते आकाशीय जिसका आयतन है जो भी यह स्रोत में रहने वाला स्रोत्र और उसमें भी जो प्रतिश्रवण के समय विशेष रूप से रहता है वह प्रातिशुतक है उसका देवता कौन है इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा दिशाएँ क्योंकि दिशाओं से ही यह आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न होता है तम एव तमएव यतन हृदय लोको मनो ज्योति तम पुषम विद्यात्मन परायण स वै वेदिता सैग्ञवलवा अहम तम पुषम सर्वत्म परायण जमात्थ येवायं छाया मश सा कल्य तेवतेति मृत्युरीवाच साकल्य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 उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह छाया में पुरुष है वही यह है हे साकल्य और बोलो साकल। उसका कौन देवता है सभीयाग्ञवल्क ने मृत्यु ऐसा कहा तम एवं यम यद्यंधकार प्रतिगृह्य आध्यात्म छायाम ज्ञानमय पुरुष है तस् का दि मृत्युरथ होवाच मृत्युरतिदेवत तर निष्पत्तिण तम ही जिसका आयतन है तम शब्द से रात्रि आदि का अंधकार ग्रहण किया जाता है अध्यात्म पक्ष में छायामय अज्ञान में पुरुष ही तम है उसका कौन देवता है मृत्यु ऐसा याज्ञवल्क ने कहा अधिदैवत मृत्यु ही उस छाया में पुरुष के निष्पत्ति का कारण है रूपी वातन चक्षुर्लोको मनोज्योति वै तम पुषम विद्यात्मन पराय स वै वेद याग्ञवल्कवा अहम तम पुषं सर्वयात्मन परायनम यमार एववायम आदर्शे पुष्वद साकल लेता देवते, दे, देवते सुरित, हो साकल्य तेवते देवते होवाच साकल्य रूप जिसका आयतन है नेत्र लोक है और मन ज्योति है उस पुरुष को जो भी संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण संघात का पायण जानता है वही ज्ञाता है हे याज्ञवल्क तुम तो बिना जाने ही पंडित होने का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 रूपाणि प्रकाशका विशिष्टा रूपा गृह्यूपातन सेवसर तस्य प्रतिबिंबाधारदर्शादी तेवतेति असुरिति होवाय होवाच तर प्रतिबिंबाख्य पुरुष से निष्पत्तिरसो प्राणी जिसका आयतन है पहले साधारण रूप कहे गए हैं किंतु यहाँ प्रकाश करने वाले विशिष्ट रूप ग्रहण किए जाते हैं रूप जिसका आयतन आश्रय है उस देव का विशेष आयतन प्रतिबिंब के आधारभूत आदर्शादि है उसका कौन देवता है इस पर याज्ञवल्क ने कहा अशु अर्थात प्राण अर्थात उस प्रतिबिंब संज्ञक पुरुष की निष्पत्ति अशुट नोट प्राण द्वारा संघर्षण करने पर ही आदर्शादि प्रतिबिंब ग्रहण करने के योग्य होते हैं इसलिए अशु को प्रतिबिंब संज्ञ पुरुष के निष्पत्ति का कारण बतलाना उचित ही है से होती है आप यतन हृदय लोको मनो ज्योतिर्जो वही तम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्मन परयण सवैवेदिता सैत्वल वेद वां तम पुरषत्मन परायण यमार्थया एववायम अफ्सु पुषा स ये सवैव साकल्य तेवते तीव्रुति होवाच साकल्य जल ही जिसका आयतन है लोक है और मन ज्योति है उस पुरुष को जो भी संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य कर्ण संघात का परायण जानता है वही ज्ञाता है हे याज्ञवल्क तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो याज्ञवल्क जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्य करण समूह का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह जल में पुरुष है वही यह है ऐसा साकल्य और बोलो साकल्य उसका कौन देवता है तब याज्ञवल्क ने वरुण ऐसा कहा आप एव अस्य आयतनम साधारण सर्वाआप आयतन वापी कुब कूप तलागाश्रया वपसु विशेषावस्थान तेवतेति वरुण इति वरुणात संघात की वरुणा संघातकर्तोद्यात्म वाप्याद्यपा निष्पत्तिण जल ही जिसका आयतन है सभी साधारण जल जिसका आयतन है वापी कुब और तलागादि में रहने वाले जल में किसकी विशेष स्थिति है उसका देवता कौन है इस पर याज्ञवल्क ने कहा वरुण क्योंकि वरुण के द्वारा संघात करने वाला अध्यात्म जल ही वापी आदि के जल की निष्पत्ति का कारण है रेत एवं यश्यायतन हृदय लोको मनोद्योति वही पुरस्या सर्वस्यात्मन परायण सवैवेदिता स याज्ञवलवा अहम तम पुरषत्म पारायण यमारेवायम पुत्रमय पुष्छ छद साकल्य तेवतेति प्रजापतिवाच साकल्य जिसका आयतन है हृदय लोक है और मन ज्योति है जो भी उस पुरुष को संपूर्ण आध्यात्म कार्य करण संघात का परायण जानता है वही ज्ञाता है हे याज्ञवल्क तुम तो बिना जाने ही विद्वान होने का विमान कर रहे हो याज्ञवल्क जिसे तुम संपूर्ण अध्यात्म कार्यकरण संघात का परायण बतलाते हो उस पुरुष को तो मैं जानता हूँ जो भी यह पुत्र रूप पुरुष है वही यह है हे साकल्य और बोलो साकल्य उसका कौन देवता है तब याज्ञवल्क्य प्रजापति ऐसा कहा रेत एव यस्यायतनम् ययत युत्रम विशेषातन रेत आयतन से पुत्रमय चथिमज्जाशुक्रा पिताजाता तस् का दैवतेति प्रजापति प्रजापति पिताच्य पितृत्व तो पुत्रोत्पत्ति वीर ही जिसका आयतन है जो भी यह विर्य रूप आयतन वाले पुरुष का पुत्र रूप विशेष आयतन है पुत्र में अर्थात पिता से उत्पन्न हुए अस्थि मज्जा और शुक्र उसका देवता कौन है प्रजापति ऐसा याज्ञवल्क नहीं कहा प्रजापति पिता को कहते हैं क्योंकि पिता से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है